आप सुन रहे और वैलेंटाइन डे की तैयारी बन गया है किसी अच्छे रेस्टोरेंट में एक खास कैंडल लाइट डिनर आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक ऑडियो स्क्रिप्ट है जो इसी रोमांटिक डिनर के पीछे के मतलब ठंडी कठोर आर्थिक सच्चाई को परत दर पर तो आज का बड़ा सवाल यही है कि जब हम अपने पार्टनर के चलिए तो आज इसकी गहवाई से पड़ताल करते हैं बिल्कुल और इस चर्चा को सही फ्रेम में देखना बहुत जरूरी है ये विश्लेषण सिर्फ खाने के बिल के बारे में नहीं है ये असल में व्यापार इंसानी मनोविज्ञान और वो जो सामाजिक दबाव होता है ना उसका एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है आज हमारा मिशन है इन नंबरों के पीछे की कहानी को समझना रेस्टोरेंट्स की चलाक तरकीबों को पहचानना और ये जानना कि ग्राहक के तौर पर हम जो कीमत चुकाते हैं उसकी असली वजह क्या है तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं स्रोत का जो सबसे चौंकाने वाला दावा है उससे शुरू करते हैं एक औसत ठीक ठाक रेस्टोरेंट में वैलेंटाइन डे पैकेज स्रोत के आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर कर देते है उस पांच हजार रूपए के डिनर को तैयार करने में रेस्टोरेंट की जो असली लागत है वो सिर्फ सत्रह सौ से अठारह सौ रूपए के बीच आती है एक मिनट क्या कहा सिर्फ आ, सिर्फ 1800 रुपए ये कैसे हो सकता है है मतलब इसमें क्या-क्या शामिल चलिए इसे तोड़कर समझते हैं स्रोत के अनुसार जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है खाने की सामग्री का वो लगभग 1200 रुपए का होता है इसमें से लेकर डिजर्ट तक सब आ गया अच्छा इसके बाद आते हैं पेय पदार्थ मतलब ड्रिंक्स जिनका खर्च करीबन तीन सौ होता है और वो जो खास माहौल बनाते हैं टेबल पर गुलाब मोमबत्तियाँ वो सब मुझे लगा था कि उसका खर्च काफी ज्यादा होता होगा हैरानी की बात है लेकिन नहीं स्रोत बताता है कि टेबल की सजावट पर प्रति टेबल सिर्फ दो सौ का खर्च आता है क्योंकि वे ये सब थोक में खरीदते हैं तो उन्हें बहुत सस्ता पड़ता है अच्छा और आखिर में स्टाफ का ओवर और विशेष सेवा वो करीब चार प्रति टेबल बैठता है तो इन सब को मिलाकर जो टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट है वो लगभग उन्नीस के आस आती है ये तो ने। मतलब सीधी सीधी गणित है है कि 1900 की लागत पर 5000 का बिल स्रोत के हिसाब हा यह सिर्फ प्रॉफिट नहीं है यह एक जैकपॉट है और इसे और बेहतर समझने के लिए स्रोत एक और तुलना करता है अगर आप चौदह फरवरी के बजाय किसी आम दिन उसी रेस्टोरेंट में जाए और लगभग वैसा ही खाना ऑर्डर करें तो आपका बिल मुश्किल से 2200 से 2500 ही आएगा अरे बाप रे, इसका मतलब साफ है कि सिर्फ कैलेंडर की तारीख की वजह हम से हमसे वैलेंटाइन डे प्रीमियम हाँ ये सब सुनकर मेरे मन में एक सवाल आता है अगर ये इतना महंगा है तो लोग फिर भी खुशी खुशी पैसे क्यों देते हैं सारी टेबले बुक कैसे हो जाती है आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है यहीं स्रोत में तीन मुख्य का है। पहली हैिसे है आपने देखा होगा वेबसाइट पर लिखा होता है सिर्फ पांच टेबल बची है या अभी बुक करें हाँ ये तो हमेशा दिखता है ओनली टू सीट लेफ्ट काम करता है रेस्टोरेंट में भी ये इतना ही असरदार है उससे भी ज्यादा क्योंकि यहाँ बात सिर्फ डिनर की नहीं है ये फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा करता है कोई भी अपने पार्टनर को ये महसूस नहीं कराना चाहता कि उसने इस खास दिन के लिए कोशिश नहीं की ये डर ही लोगों को तुरंत बुकिंग करने पर मजबूर कर देता है समझ गया ये एक तरह का इमोशनल प्रेशर है और दूसरी तरकीब क्या है दूसरी तरकीब है एंकरिंग ये बहुत चालाकी से किया जाता है मेन्यू में तीन अलग-अलग कीमत वाले पैकेज का मकसद बिकना है ही नहीं उसका काम सिर्फ एक है पांच हजार पाँच सौ वाले पैकेज को सस्ता और अच्छा दिखाना जब कोई ग्राहक आठ हजार रुपए का ऑप्शन देखता है तो उसका दिमाग उस कीमत को एक एंकर बना लेता है उसके मुकाबले पांच हजार पांच वाला पैकेज एक अच्छी डील लगने लगता है वाह, तो दिमाग के साथ खेलने जैसा है। और तीसरी तरकीब क्या कोई ऐसी रणनीति भी है जो रेस्टोरेंट के बाहर काम करती हो बिल्कुल और स्रोत के अनुसार ये तीसरी और शायद सबसे शक्तिशाली तरकीब है इसे कहते हैं सोशल सिग्नलिंग या सामाजिक दिखावा स्रोत साफ कहता है कि आज के दौर में वैलेंटाइन डे का डिनर अब सिर्फ दो लोगों का निजी पल नहीं रहा ये एक पब्लिक स्टेटमेंट बन चुका है पर काफी सच है इंस्टाग्राम स्टोरी फेसबुक चेक इन अच्छी फोटोज ये सब दुनिया को बताने का तरीका है की देखो मैं एक अच्छा पार्टनर हूँ और मैं ये सब अफोर्ड कर सकता है या सकती हूँ रेस्टोरेंट इस बात को समझते हैं इसीलिए वे इंस्टाग्राम योग्य माहौल बनाने पर खास ध्यान देते हैं अच्छी लाइटिंग खास फोटो है तो मनोविज्ञान तो समझ आ गया लेकिन क्या हर रेस्टोरेंट एक ही रणनीति पर काम करता है मतलब एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और एक मिड रेंज चेन की सोच एक जैसी तो नहीं होगी बहुत अच्छा सवाल है स्रोत बताता है की हर रेस्टोरेंट का अपना एक अलग गेम प्लान होता है हम इन्हें तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं सबसे पहले आते हैं फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, जहां खर्च 8000 या उससे भी ज्यादा हो सकता है ये वो जगहें हैं जहां अक्सर सेलिब्रिटीज जाते हैं बिल्कुल इनकी स्ट्रैटी होती है विशिष्टता मतलब एक्सक्लूसिविटी ये जानबूझकर बुझ सिर्फ साठ से सत्तर ही बुकिंग लेते हैं ताकि वहाँ भीड़ न लगे हर टेबल को प्राइवेसी मिले यहाँ आपको लाइव संगीत पर्सनल वेटर ऐसी चीजें मिलती हैं और उन मिड रेंज चेंज का क्या जो हर जगह दिखती हैं जिनकी कीमत 4000 से 6000 रुपए के बीच होती है उनकी रणनीति फाइन डाइनिंग से बिल्कुल उल्टी होती है वो वॉल्यूम पर काम करते हैं उनका लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा ग्राहक लाना वे हंड्रेड बुकिंग करते हैं यहाँ अनुभव स्टैंडर्डाइज होता है और नब्बे मिनट के सख्त टाइम स्लॉट्स होते हैं तो ये एक तरह से रोमांस की असेंबली लाइन जैसा हो गया हाँ कह सकते हैं इनके ग्राहक एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प चाहते हैं वे प्रयोग नहीं करना चाहते इनका लक्ष्य होता है ज्यादा से ज्यादा टेबल घुमाना और आखिर में बजट विकल्प जो दो हजार तीन हजार की रेंज में आते हैं उनका क्या फंडा है उनकी रणनीति होती है पहुंच यानी एक्सेसिबिलिटी पर यहाँ ताम कम और खाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है सर्विस तेज होती है सजावट न्यूनतम होती है इनके ग्राहक ज्यादातर कॉलेज के छात्र को लेकर सजग रहने वाले कपल होते हैं तो मतलब ये है कि हर कीमत के पीछे एक सोची समझी योजना है और सबका अंतिम लक्ष्य एक ही है इस एक रात से मोटा मुनाफा कमाना और मुझे लगता है कहानी यही खत्म नहीं होती मेन्यू पर जो पांच रुपए की कीमत है वो सिर्फ शुरुआत है स्रोत में इन्हें छिपी हुई लागतें कहा गया है ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है स्रोत के अनुसार सबसे पहली छिपी लागत है सर्विस चार्ज ये आमतौर पर बिल पर 10 से 15 प्रतिशत तक लगाया जाता है तो पांच रुपए के बिल पर यह सीधे सीधे 500 से 700 रुपए हो गया लेकिन क्या ये देना जरूरी है कानूनी तौर पर यह अनिवार्य नहीं है लेकिन सोचिए आप वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर के सामने हैं और आप बिल पर बहस कर रहे हैं ये सामाजिक रूप से बहुत अजीब स्थिति होती है और रेस्टोरेंट इसी का फायदा उठाते हैं ज्यादातर लोग चुपचाप भुगतान कर देते हैं सही बात है और इसके अलावा क्या खर्चे है? अगला बड़ा खर्च है अतिरिक्त पे पैकेज में अक्सर सिर्फ एक एक ड्रिंक होती है अगर आपने वाइन की एक बोतल ऑर्डर कर दी तो बिल बहुत तेजी से बढ़ सकता है जो वाइन बाजार में 300 रुपए की है रेस्टोर में वो आसानी से पंद्रह सौ की हो सकती है और फिर छोटे मोटे खर्चे भी होंगे हाँ जैसे वैलिड पार्किंग के दो सौ आने जाने का कैब का खर्च जो छह से आठ सौ हो सकता है कुछ जगहों पर तो पेशेवर फोटोग्राफर भी होते हैं जो एक हजार से दो हजार तक चार्ज कर सकते हैं तो अगर हम अंतिम गणित देखें एक पांच हजार रुपए का पैकेज सात सौ रुपये सर्विस चार्ज पंद्रह सौ रुपए की वाइन दो सौ रुपए पार्किंग और आठ सौ रुपए कैब ये तो आठ हजार दो सौ रुपए हो गया ये तो मेनू की कीमत से लगभग दो गुना है ये सच में एक आहा पल है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए क्या वेलेंटाइन डे मनाना ही छोड़ दें या कोई समझदारी भरा तरीका भी है? नहीं जश्न मनाना छोड़ना कोई हल नहीं है स्रोत का मकसद डराना नहीं बल्कि जानकारी देना है और इसी आधार पर स्रोत कुछ स्मार्ट प्ले यानी समझदारी भरे विकल्पों का सुझाव देता है क्या है वो विकल्प विकल्प नंबर एक अगर आपका बजट इजाजत देता है और मौका बहुत खास है जैसे शादी का प्रस्ताव तो जरूर जाए और उस अनुभव का आनंद लें इसे एक निवेश की तरह देखें ठीक है ये तो उनके लिए है जिनके लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं है बाकी लोगों के लिए क्या उनके लिए दूसरा विकल्प है कि एक संतुलित अनुभव के लिए मिड रेंज रेस्टोरेंट चुने लेकिन स्रोत में एक प्रो टिप भी दी गई है जो तीसरा और सबसे दिलचस्प विकल्प है और वो क्या है वो है चौदह फरवरी के बजाय तेरह या पंद्रह फरवरी को सेलिब्रेट करना ये एक दिलचस्प विचार है लेकिन क्या इससे वो खास दिन वाली बात खत्म नहीं हो जाती ये देखने का नजरिया है श्रोत इसके फायदे गिनाता है एक तो आपको वही माहौल 30-40 प्रतिशत सस्ता मिलेगा दूसरा भीड़ कम होगी तो सर्विस बेहतर मिलेगी और आपको टेबल पर ज्यादा समय भी मिलेगा श्रोत इस बात पर जोर देता है कि रोमांस कैलेंडर की किसी तारीख का मोहताज नहीं है ये एक बहुत अच्छी बात कही और आखिरी विकल्प चौथा और आखिरी विकल्प है घर पर एक खास डिनर तैयार करना इसमें आपका प्रयास ही सबसे बड़ा गिफ्ट है आप साथ मिलकर खाना बना सकते हैं इसमें कोई माकअप नहीं है कोई सर्विस चार्ज नहीं है और शायद रोमांस सबसे ज्यादा है अंत में स्रोत का संदेश यही है कि आपकी भावनाएं और आपका प्रयास मायने रखता है बिल का टोटल नहीं तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि वैलेंटाइन डे का विशेष मेन्यू गुलाबों में लिप्टी एक बहुत ही कुशल व्यावसायिक रणनीति है महंगा है इसमें कोई शक नहीं लेकिन यह लायक है या नहीं चाहूंगी जो हमारे स्रोत से ही निकलता है स्रोत ने रेस्टोरेंट के अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित किया पर यह बड़ा सवाल खड़ा करता है एक आदर्श सोशल मीडिया पर शेयर करने लायक जश्न की तलाश में क्या हम अनजाने में उसी अपनेपन और व्यक्तिगत प्रयास को आउटसोर्स कर रहे हैं जिसे दर्शाने के लिए ये जश्न मनाए जाते हैं आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो